आज सात जनवरी सन उन्नीस हमें बड़ी खुशी है कि भारत के सुप्रसिद्ध युवा निर्देशक अभिनेता श्री रतन थेम आज यहाँ पर हैं और आगे की बातचीत हम उनसे करेंगे श्री रतन थेयाम मणिपुर के हैं और मणिपुरी में वे काम कर रहे हैं और कुछ बड़ा रोचक प्रयोगात्मक कार्य कर रहे हैं तो रतन जी तो रतन जी आज के इस वार्तालाप में आपका स्वागत और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे नाटक करना शुरू किया और क्यों आपकी रुचि ये इस तरह के मणिपुर के जो ट्रेडिशनल फॉर्म हैं उनमें आपकी बनी और आपने क्या काम किया है मैं पहले ही बता दूं कि मैंने अभी तक आपका कोई भी प्रदर्शन देखा नहीं है सिवाय इसके कि कल मार्शल आर्ट का जो प्रदर्शन था वो देखा मुझे नहीं पता कि उसमें आपका व्यक्तिगत रूप से कितना योगदान है और तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे कब आपने शुरुआत की और आगे आप क्या करना चाह रहे हैं पहले व्यक्तिगत आपकी देखिए मैंने नाटक करना शुरू किया था आ, वैसे तो मैं कहूंगा जो है तब एमेर थिएटर ग्रुप में ऐसे ही चले गए थे वो कैसे चला गया था तो उम्र उस समय बीस साल रही होगी 65 में अभी 65, कितनी हो गई आँ, 35, 35 है, तो, तो मैं थोड़ा सा यंग जनरेशन में पॉपुलर हो गया और सारे मेरे दोस्त थे कहने लगे यार नाटक वाटक लिखो हम नाटक करेंगे ये हो तो इन्होंने एक बार एक नाटक के एडाप्टेशन के लिए मुझे दिया था तो मैंने उस नाटक के अडाप्टेशन किया लेकिन वो डायरेक्टर साहब जो हैं वो आते थे बहुत ये हफ्ते में एक बार करके रिहर्सल होते थे अच्छा। मेरे तो तब भी नहीं आते थे और वो डिरेक्टर साहब आकर जब इन लोगों को मतलब इतना सिखा नहीं पाए क्योंकि वो बहुत बिजी डायरेक्टर थे उन दिनों जमाने में तो मैंने अब ये लोग कहने लगे यार तुम भी आ जाओ और चरा हम जो कर रहे हैं तुम अपने भी कुछ अब उसमें जोड़ना शुरू कर देना मैं कहा ठीक है मैं गया वहाँ अपने से क्योंकि मैंने एजॉपेशन किया है तो इसलिए मैं जानता हूँ थोड़ी कुछ मतलब अपना इमेजिनेशन जो है स्टेज के बारे में नहीं उतना जितना की इमेजिनेशन प्ले कर रहा है अच्छा किस किस ना, किस रचना का नवाब नंदिनी दामोदर मणिपुरी बंगाली है उससे पहले मैं नाटक बहुत पढ़ता था अच्छा। क्यूँकी लिटरेचर में, में मेरा शौक है लेकिन इन लोगों का दिया हुआ जो नॉवल है उससे मुझे करना था इसलिए मैंने नवाब नंदिनी का किया था वैसे अच्छा भी इसकी इसके अच्छा लगता है तो वहाँ मैं एक दिन ये डायरेक्टर साहब आए तो उसके साथ डिस्कशन वस्कशन होने लगे तो उन्होंने कहा तुम असिस्टेंट हो जाओ मेरा मैंने कहा ठीक है मैं असिस्टेंट हो जाता हूँ आपको असिस्ट कर देता हूँ करते करते करते ये हुआ कि कुछ ए, एक रोल उसमें था तो उस रोल का वो कर ही नहीं पा रहे थे मैंने कहा डायरेक्टर के एक्शन से इस तरह से करना है उस तरह से करना है और डायरेक्टर जिस दिन आए उस दिन मैंने दिखाया कि इस तरह से करने से अच्छा होगा ये बता वो। तो में चार बार बदलते गए अच्छा। जब शो होने के दो दिन माफी रह गए तब डायरेक्टर ने कहा अब कोई नहीं होगा अब तुम करोगे अच्छा। ये रोल मैंने कहा यह हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी क्या ही नहीं है वैसे ये तो टिकट प्ले है एक तो एमित जैसे कॉलेजों में स्कूलों में हम करते रहे हैं एक दो तो ठीक है अब लेकिन टिकट शो में हम कैसे करेंगे कहने लगे कोई बात नहीं इसमें तुम कर देना एक बार देख लेना तो इनमें एक्ट्रेस जो थी वो बहुत ही एक कमर्शियल एक्ट्रेस थी अच्छा। तो वो अपने आप को मतलब समझते थे।, थे।, थे और नहीं उसके साथ हम नहीं करेंगे मैंने कहा कि क्यों नहीं करोगे आप तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी करने वाला हूँ और सारे जो पूरे प्ले जो है मुझे याद था पूरे हर कैरेक्टर के जितने डायलॉग्स थे इवन मु तक मैंने कहा मैं तो कर लूंगा आप आइए देखिए तो उन दिनों प्रॉम चलते थे <laughs> तो मैं प्रोम करने वाला तो हूँ नहीं और सुनने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो डरता था बाय हार्ट करके मैं चला गया स्टेज में करता रहा और बाद में इस एक्ट्रेस ने मुझे काफी मतलब कहेंगे बहुत अच्छा किया है आपने अच्छा मैं मुझे ये नहीं था तो रियलाइज भी हो गया मुझे कि मैं भी थोड़ी कुछ कर सकता हूँ अच्छा बहरहाल एक और सवाल पूछने कमर्शियल एक्ट्रेस की बात कही तो ये नाटक तो मणिपुरी में किया मणिपुर में किया मैंने इम्फाल में किया इंफाल में, अच्छा, तो वहाँ पर उस समय भी कमर्शियल एक्ट्रेस थी कॉमर्शियल स्टेज बराबर रहा बराबर, हुआ है बराबर बहुत दिनों से रहा है, बहुत दिनों से रहा है, बहुत दिनों से, से इसलिए रहा है क्यूँकी मणिपुर के ट्रेडिशन जो है प्ले का मतलब वो काफी पुराने अच्छा हम करके चलते हैं कि इन सब अंचलों में विशेष कुछ होता नहीं रहा है बड़े आ, की बात है। लेकिन इसका असर इसलिए है देखिए कलकत्ते जो है कलकत्ते जितने भी मणिपुरी हुए हैं मतलब यल्ड जेनरेशन के वो कलकत्ते में पढ़ने के लिए आते थे क्यूँकि अच्छा। अब कोई जगह नहीं है सिवाय कलकत्ता और ढाका ढाका इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर सिलहत जिसको कहते हैं तो उसमें पढ़ने आते थे तो इन लोगों को पता चलता था कि कौन क्या कर रहा है जैसे अहिंद चौधरी साहब जैसे गिरीश ये सारे पता चलता रहता था और ट्रेडिशन है वो हमारे फोक ट्रेडिशन अलग रही है वो अलग है जैसे की हमारे शुमान लीला है वो अलग है का ट्रेडिशन जो है वो अलग है मोरांग परवा है वो अलग है तो उसके बाद ये ट्रेन जो है शेक्सपियर ट्रेन हम कहेंगे आ, तो शेक्ष्ट्रेंग से से को कितने मतलब कितने मतलब तरह से पिया गया है नाटक के मामले में वैसे ही आए तो कमर्शियल एक्टर के इस तरह से डेवलपमेंट है लेकिन इनका भी तो कोई कसू नहीं है कि वो कहीं भी नहीं बैठ सकते थे एक सर क्योंकि एक ग्रुप में उसको पैसे मिलते थे कितने अभी भी पचास रुपए मिलते हैं एक प्ले के लिए तो जीना मुश्किल हो जाता है तो दूसरे एक ग्रुप के लिए उस हफ्ते में दो बार उसके लिए काम किया दो हफ्ते में दो बार उसके लिए काम किया महीने में 400 500 रुपए कमा लेते हैं इस तरह से और न तो हम दे सकते हैं अभी तक हम दे नहीं पाए ना तो उतना मेरे ख्याल से उनको उनके ऊपर इल्जाम लगाना मैं नहीं चाहता वैसे लोग कहते हैं कमर्शियल एक्ट्रेस ठीक है एक्ट्रेस नहीं चलेगा काम लेकिन चलाना भी पड़ता है जब और बहुत बहुत ही पॉपुलर कमर्शियल एक्ट्रेस मणिपुर के को अभी जो कोरस रेपटरी है हमारे उसमें हैंगर जनरेशन शी इज वेरी पॉपुलर इवन इन स्क्रीन तो ऐसा कोरस में आने के बाद मतलब वो नहीं चाहती कहीं वो चला जाए क्योंकि अच्छा. ट्रेन जो है पूरा डिफरेंट हो गया है और उस तरह से ढांचे जो मौज होते जाते हैं उस तरह से हमने किया है तू तो ये लोग रहने लगी अच्छा हाँ तो बात आपकी हो रही थी हाँ? कि वहाँ वो पहला नाटक जो है तरह उस तरह बात से बात किया किस तरह से किया लेकिन मैं पढ़ाई ही ज्यादा करता था क्योंकि मैं लिखता था I am very interested and I was also the joint editor of the most highly circulated and standard journal of Manipur, Re2. अच्छा। so, I was last time कभी हम joint editor थे तो Re2 में आने के बाद Re2 में आने के बाद इज़ इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन तो तो बहुत स्कॉलर्स वगैरह रहे हैं तो इनके साथ करते करते ऐसा हुआ कि, कि यहाँ कोई फेस्टिवल भी नहीं हो रहा है इस तरह के प्ले के तो मैंने सोचा इसका तो फेस्टिवल करना चाहिए शॉर्ट प्ले के छोटे छोटे प्ले का वेस्टर्न प्लेस, इंडियन प्लेस, जितने भी हो तो मैंने शाम सर में से अप्रोच किया शाम सर में जो फिल्म के डायरेक्टर है अभी भी आया है फिल्म फेस्टिवल में hmm. उसके डायरेक्टर हैं मागिनका ही इज आल्सो फ्रॉम थिएटर मैंने कहा कि आप कन्वेनर हो जाइए और जितना देखना है मैं देख लूंग, yeah. कर लूंगा कर लूँगा कन्वेनर हो गया वो आपने अप्रोच किया तो करीब सात ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया ड्यूरिंग इट इज इज ड्यूरिंग सिक्सटी नाइन के के पहले 69. तो तब 69 में हमने रियलाइज़ किया बाहर से आए नहीं मणिपुर के, के। लेकिन उसके ट्रेन थिएटर जो है पूरे बदल दिए बदल गए एकदम बदल गए मतलब जिस तरह से एक ढंग से थिएटर होता रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ कुछ रूप एकदम उबर के आगे आ, कुछ स्पष्ट कर सकते हो कि कैसे किस माने में फरक थे वो कला क्षेत्र है के जहां लाल कर रहे उसमें जिसको हम कहेंगे मॉडर्न बारे में फ्रॉम ऑल द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इवन फ्रॉम ब्लॉकिंग डिवाइस जितने आप मॉडर्न अप्रोच के बारे में कहते हुँ। हैं हुँ। उसका टच शामिल है वहाँ हालांकि वो ट्रेडिशनल वाली सीन ये वो करना हटाना करना ये सारे हट गए मतलब कुछ नए तरीके से आदमी और खास तौर से कंटेंट जो है पूरे प्ले के अप्रोच में वो सीन भी बदल गए तो उसमें से स्पष्ट हुआ कि अब हम थिएटर अच्छी तरह से कर रहे हैं जितना हमने पढ़ा है उसके मुताबिक मैंने देखा है आई पुरा रिपोर्ट मैंने लिखा की तारीफ कर रहे हो या आलोचना कर रहे हो नहीं मैंने तो अपना प्ले नहीं किया था तो अच्छा। मेरा प्ले, कोई प्ले नहीं, नहीं हाँ, किया। था क्यूँकी मैं चाहता था और अपना ग्रुप भी नहीं थे मैं भी अपना मतलब लोग आते थे मेरे पास कि हमारे ग्रुप में एक बार आ जाइए फेस्टिवल हो रहा है हमारे तो चले जाते थे बहुत डिमांड हो गए <laughs> <laughs> तो बाद मैंने रियलाइज किया कि जब तक ये नहीं होता आ, मुझे सारी बात जब तक क्लियर नहीं हो जाते हैं थिएटर के बारे में तब तक मैं थिएटर नहीं करूँगा और इसके लिए मैंने एक साल पूरा मतलब थिएटर के ऊपर टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर भी स्टडी किया और कुछ छोटे छोटे मतलब जगह पे जाकर नॉट एज ए डायरेक्टर बट एज एन एक्टर उनके साथ मतलब नई ढंग के एक्टिंग के बारे में कुछ टेक्निकल स्टेज के टेक्निकल आस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया उसके बाद मैं चला गया नेशन स्पॉफ ड्रामा और नेशनल स्पॉफ ड्रामा में पमहर से मुझे एक बेसिकली मैं नहीं जानता था कि मैं एक डायरेक्टर हो जाऊंगा या अभी भी हुआ है क्या नहीं एक थिएटर वर्कर भी मतलब होना सिर्फ था एक थिएटर वर्कर में थिएटर के लिए वर्क करूंगा और थिएटर जो है एक नए जिस तरह से जी रहे हैं उसके साथ जाना चाहिए और कुछ आगे बढ़कर जाना चाहिए जैसे अगर हम यहाँ अगर इसके बारे में सोचते हैं 1982 के थिएटर के बारे में अगर 82 में भी 82 के जनवरी में अगर कोई स्क्रिप्ट लिखा जाए और जनवरी में उसको किया जाए उसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्क्रिप्ट 1982 के क्योंकि उसका आइडिया स्टेल हो सकता है उसके अप्रोच स्टेल हो सकता है हाँ। उसका सिर्फ उसमें ये रहेगा कि उस दिन में नाइनटीन में प्रेजेंट किया था उसका बहुत पुराने हो जाएंगे हाँ, अगर हाँ, स्क्रिप्ट अच्छे नहीं होते तो नहीं और हो, ये भी तो बहुत बार होता है कि स्क्रिप्ट लिखी पहले की हो हाँ, छकती है बाद में, बाद में लोगों के सामने आती है बाद में हाँ, तो वो मानी तो जाती है 82 की स्क्रिप्ट हाँ, मगर वो हो सकता है पाँच साल सात साल दस साल पहले की स्क्रिप्ट एक्सपर्ट इसलिए जब थिएटर के बारे में सोचता हूँ अपने तरफ से तो हमेशा एक मतलब कुछ दिखाई नहीं देता मुझे लेकिन उसमें से एक इमेजिनेशन जैसे फ्यूचर के जैसे कि अब मैं नाइनटीन एटी टू में हूँ तो 2000 थाउजेंडर टू थाउजेंडर किस तरह के थे लोगों को एक जानने की तो इतनी ख्वाहिश इतनी है। क्या होगा अच्छा ये भी एक और जहाँ सही है वही ये भी शायद हम सब ये फील कर रहे है की एक लेवल पर कहीं हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं जहाँ आप पहुँच गए थे वहाँ मुझको बराबर लगा की जैसे सिक्सटीज का जो वो दस साल था सातवां दशक वो तो बड़ा रिच था हर तरह के माने सारे पूरे साहित्य में अच्छे उपन्यास लिखे गए कविता संग्रह आए नाटक आए मंचन अच्छा हुआ एक नई दिशा मिली तुम देखो तो 60 से 70 के बीच में सबसे अच्छे प्रोडक्शन आए एक नयापन आया 70 के बाद से तो जैसे लग रहा है कि हम उसी एक गोले में हम चारों ओर घूम रहे हैं अच्छा और एक और ये भी तो बड़ी मजे की बात है आज हम सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज नयापन बोल करके हमें कुछ भी नहीं लगता क्योंकि पिछले दिनों भाई ये भी देख लिया कि खाली मंच पर नाटक हो रहे हैं भारी पर सेट लगा के हो रहे हैं टेबुल कुर्सी रख कर के हो रहे हैं सीढ़ियों पर बैठा दिया पात्रों को वो भी ठीक है ऑडियंस में बैठा दिया वो भी ठीक है एंट्री ऑडियंस में से हो गई सड़क पर नाटक कर लिए नुक्कड़ पर नाटक कर लिए बाहर कर लिया भीतर कर लिया लोगों को मंच पर बैठा दिया और एक्टर्स जो है वो नीचे धरती पर आकर के उन्होंने कर लिया तो इसलिए आज इमेजिनेशन बहुत कुछ स्वीकार करा आज हिंसा भी भी मंच के ऊपर दिखाई जा जा रही है, है। प्यार भी दिखा दिया जा रहा यूं ही जिंदगी में ही आधे नग्न हम लोग घूमने लगे हैं मंच पर भी वो सब दिखा दिया जाता है और इस माने में खैर कलकत्ते का रंगमंच तो बहुत ही दखियनुस रंगमंच कहा जाता है बम्बई और दिल्ली के पंडा में तो बम्बई के प्रदर्शनों में तो बहुत दूर तक लिबर्टी लोग बहुत बहुत ले लेते हैं हर तरह से चाहे भाषा के इस्तेमाल की और चाहे क्रिया व्यापार की और अच्छा बुरा एक अलग बात है मगर वो एक स्थिति है तो इसलिए नयापन तो अब कुछ लगता नहीं हमें पता नहीं कि क्या और ये मैंने हमको इसलिए ये कहने की प्रेरणा मिले कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो की पच्चीस साल आगे क्या हो सकता है वो सोच रहा है क्या होना चाहिए भी साथ में कहीं न कहीं उसके काम करता है और तुम राइटर भी हो तो तुम्हारा दिमाग एक और लेवल पर भी बराबर काम करता रहता है तो हमें हमें हमेशा आज के लिए लग रहा है कि हमारी दिशा स्पष्ट नहीं है धुंधलेपन की हाँ। बात जो तुमने की हम क्या चाह रहे हैं क्या कर रहे हैं अपने ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं मगर ट्रेडिशन क्या है हम हम इसको ही नहीं समझ रहे हैं हैं खाना पीना रहना रहना सब में तो तो तो तो अपने ट्रेडिशन हाँ, से अलग हो गए पहनना है है तो, उड़ना है, तो, रहना है तो, हर घर में टेबल कुर्सी है हर व्यक्ति के शरीर पर पैंट शर्ट है आज भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों के लोग वेशभूषा से तो बिल्कुल ही नहीं पहचाने जा सकते जो कि पहले पहचाने जाते थे तो शक्ल का फीचर का बहुत अंतर हो तो स्पष्ट समझ में आता है नहीं तो ये पता ही नहीं चलता कि आदमी किस प्रांत का है कोई बुराई नहीं है उसमें सब भारतीय हैं तो वो ठीक है एशियन है मान लो तो ठीक है मगर वो एक, एक अजीब है हमें लगते। तुमको क्या लगता है मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह से सोचा जाए किस तरह के पे होना चाहिए किस तरह के ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए उससे हमें कुछ मिलने वाले नहीं मिले एक चीज़ पर हम ये सोच सकते हैं जहाँ तो ट्रेडिशन के सवाल है और जिस तरह के नए मूवमेंट हैं मेरे ख़्याल से जब स्पेस एज आगे बढ़ा है तब धीरे धीरे से अपना जो आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे से आदमी आइडेंटिटी से थोड़ा थोड़ा अलग होता जाता है तो उसका वजह यह भी है कि सोशियो इकोनॉमी रिलीजन जितने हैं उसके ऊपर हमारे जितने विश्वास और जिस डिसिप्लिन के ऊपर हम थे वो भी नहीं रहे और नया कुछ बना नहीं, हाँ, नहीं नया उतना भी नहीं हुआ नहीं हुआ है हाँ तो <coughs> कहीं एक डर ये भी समा जाता है कि हम कहीं अपना आइडेंटिटी ना लूज कर दें जब आइडेंटिटी लूज हो जाएंगे ठीक है वो सिविलाइजेशन का बहुत ही बड़ा वो हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं जब तक हम आइडेंटिटी लूज़ नहीं करेंगे तब तक शायद हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए देखिए एक पूरे नेशनल थिएटर जिसको हम बनाना चाहते हैं और जिसके बारे में हम बोलते हैं ये करते हैं सब करते हैं उसमें एक ये आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कल्चर और थिएटर जो हैं उससे सबसे पहले लाना और सारे चीज़ जो है वो उसको अलग करके उसको पहले आगे बढ़ाना उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ किस तरह से मतलब हमें देखकर हमारे हमारे पूरे जो मुल्क में पार्फॉमेंस हो रहा है उसको देख कर यूँ लोगों को पता चल जाए और लोगों को कि भाई ये इंडियन थिएटर है और इसमें बिल्कुल पूरे इंडिया के इंडिया एक जो हज़ारों साल से मतलब जिसकी ट्रेडिशन तो बहुत रिच है और जिसके लिए आदमी बाहर से आते रहे हैं और उसको परखें हैं और आकर आकर आकर चले चले गए गए फिर आए इस तरह कि से कितने स्कॉलर्स बाहर कर रहे हैं तो मतलब आज तो जो शहरों का तो तो मॉडर्न थिएटर कुछ हो रहा है उसी के अनुसार इसलिए है की शायद देखिए ट्रेडिशन तो हम अपने खुद बनाते हैं ट्रेडिशन जो है वो भी इज लाइक अ में ये होता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे पिताजी को जो भी कहे हूँ एक फोक स्टोरी उसने सुना दिया उसी स्टोरी को मेरे फादर ने मुझे सुनाया अलग अलग हटे गए लेकिन इंटरप्रटेशन एक रहे कॉन्टेंट एक ही रहे इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो गए ना तो अलग अलग होने के होने से भी वो सिमेथिक कांटेंट जो है वो सही रह जाता है वहाँ कहीं ना कहीं वो टच करता है पॉइंट और उससे पता चलता है पूरे जो वहाँ से कहाँ मैं अगर पूछूँ तो कहाँ से वो है वहाँ से वो है बहुत दूर से ऊपर से आए हुए हैं आज तक वही कायम है लेकिन उसको अगर एकदम हटा के अगर कोई भी नया मैं शुरू कर दूँ एकदम हटा के जो मेरे खाने पीने में मेरे बैठने में मेरे चलने में या मेरे दिमाग ने जहाँ तक सोचा है जहाँ तक देखा है वैसे उतना दिमाग वाले तो मैं हूँ नहीं अब मैंने देखा जो है उसके ऊपर मैं सोचूंगा जैसे कि मैं हेवन के बारे में स्वर्ग के बारे में इमेजिनेशन नहीं कर सकता हूँ फिल्मियों की तरह दो तारे लगा दिए वहाँ चिपका दिए और आगे मतलब वो तो हेवन इमेजिनेशन उनके ठीक है अच्छे हैं वो अच्छे इमेजिनेशन है लेकिन उस तरह से मैं सोच नहीं सकता सिर्फ सर्फी इसलिए सोच नहीं सकता कि एक तरह से साइंस है एक तरफ से अपना ट्रेडिशन अपना पूरे कॉन्वेंशन जितने आ रहे हैं उस तरह से दोनों के बीच हम फंस गए एक तरह से साइंस आता है रीजन रीजन रीजन के बारे में बात करता है और उस रीजन को भी करना बहुत जरूरी है मॉडर्न थिएटर में विदाउट रीजन विद ह्यूमन रीजन कोई भी मॉडर्न है नहीं और इस तरफ एक तरफ़ से एक ट्रेडिशन है जो जहाँ से हम मतलब पैदाइश हमारे वहाँ से हैं और उस ट्रेडिशन इतने खूबसूरत हैं ख़ासतौर से इंडिया में जिस तरह के कल्चर ट्रेडिशन है वो तो मैं जहाँ भी मैंने देखा जिससे भी बात की उससे सब मुझे इतना तो पता चलता है कि नहीं है दुनिया में इतना रिच है हम और उस ट्रेडिशन को अगर हम सामने नहीं नहीं नहीं और उसके साथ साथ ये ये मॉडर्न रीजन को भी नहीं जोड़े, तो थिएटर का का वो नहीं हो सकता असल में में नाटक के क्षेत्र में खास बात शायद ये हुई है कि कि जो ट्रेडिशन की बीच की कड़ी एकदम लापता रही है या तो ट्रेडिशन संस्कृत नाटकों वाला ट्रेडिशन था वो तीसरी चौथी पांचवी शताब्दी तक आकर के करीब करीब समाप्त हो गया और उसके बाद का करीब करीब ये 12-1300 वर्ष जो 1200 वर्ष निकले हैं उसमें नाटक का ट्रेडिशन तो रहा नहीं ना लेखन के स्तर पर रह गया, प्रभाव के फलस्वरूप आया और पाश्चात्य प्रभाव हमारी जिंदगी में हर ओर से इतना ज्यादा आया हर क्षेत्र को उसने ऐसा आक्रांत किया की कि जो कुछ भी हम पिछले सौ वर्षो में हम लोगों ने किया वो बहुत कुछ उधर से प्रभावित अब ये चेतना फिर जागृत हो रही है कि हम लोग बहुत भटक गए हैं और हम लोग प्रभाव में बहुत दूर तक चले गए हैं और हम लोगों को इतनी जड़ लग रही है आधुनिक आदमी को तो वो रूट यदि बराबर विकसित होती चलती और जिंदगी के साथ जुड़ती चलती और उससे रूट से निकला हुआ पौधा फल और फूल बराबर को देता रहता है तो दोष सभ्यता के विकास और मानव विकास जहाँ से शुरुआत है वहां से डेवलप होता चला है कुछ लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से अब कैरेक्टर नाटक में एक चरित्र को मतलब पोर्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ दिन बाद हाँ। इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि देखिए एक आदमी दिन भर एक आदमी स्टेज में आएगा वो एक आ, आ, ये के, एक आ, एक ये लड़की है सपोज तो वो दिन भर काम करती है कंप्यूटर मशीन के साथ इसको हमें स्टेज में लाना है अब साइकोलॉजिकल टेंशन के साथ ही उसको मतलब अपना ब्रीडिंग क्वालिटी जब इतना फर्क आ जाएगा चैत्र चित्र में ये नहीं होगा कि बाहर उस तरह से देखें इस तरह से बहुत डायलॉग बोल दिया तो वो चल दिए और पूरे वो नहीं चलेगा अब अब ये होगा कि कंप्यूटर मशीन के जितने ढक ढक ढक ढक ढक ढक ढक ढक चल रहे हैं और कैलकुलेटर के चल रहे हैं नंबर उसके सामने आ रहे हैं सारे आंखों के सामने हैं तो पूरे अपना जो दिल के धड़कन है मतलब उसके साथ जोड़ा जाएगा उसको बाद में ये होगा कि वो भी कंप्यूटर के साथ चल रहे हैं, तो कर, करना है क्लासिक रियलिस्टिक करना है तब तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे कुछ दिन हमारे कहने का ये मतलब की हमारे जो आधुनिक जो बहुत कुछ मशीनी होती जा रही है जी। या जिस जिंदगी में हम सारा दिन कोई एक तरह का काम करते हैं और शाम को आकर के अभिनय एक बिल्कुल दूसरे तरह के रोल और दूसरी तरह की परिस्थिति में करना चाहते हैं करना पड़ता है तो उसको पोर्ट्रेट करना बहुत मुश्किल होगा नहीं हाँ। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए किसी प्ले ने एक रोल लिख दिया एक क्लर्क है सबको तो अब तो ये है कि वो डिरेक्टर एक क्लर्क हो मतलब वो डिरेक्टर है एक वहां और वो जिस तरह से प्ले ने प्ले लिखा है उसी डायमेंशन पे ले जाकर उस थीमेटिक कॉन्टेंट में इसको जोड़ने की कोशिश करता रहा है लेकिन अब डायरेक्टर को ये तो बहुत ही वो हो जाएगा अब कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा क्योंकि सिर्फ थीमेटिक कंटेंट के सिर्फ जो लिखा हुआ चीज है उसके ऊपर निर्भर पूरे सारे चीज अपने आप निर्भर करना मतलब आउट ऑफ द प्ले कर रहे हैं लोग आउट ऑफ द प्ले इमेजिनेशन अब ये भी सोचा जाए कि ये लड़की कैसी काम करती है अपने पर्सनल जिंदगी में वो कैसे फील करती होगी ऑफिस में उसका असर स्टेज में देपिक्ट करना।, देपिक्ट करना तो सा, सारे जो है साइकोलॉजिकली जाना आना फर्क पड़ जाएगा मैंने देखा है लोगों को एक साल काम करने के बाद और एक साल काम करने से पहले क्या वो क्या थी और उसके बाद क्या हो गई है नॉर्मली ढंग से देखा जाए तो वो कहीं नहीं बदला है चाल चलन ठीक है अगर देखा जाए लेकिन बहुत बदल गई वो अंदर से अंदर तो इनर क्वालिटी ऑफ एक्टिंग जो है वो मशीन के जो युग में ज्यादा टेंशन बढ़ाएगा बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ाएगा और उसमें मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त वर्क करना पड़ेगा ऐसे वर्क नहीं चलेगा जो हम करते थे पहले और मैं करता हूँ आज तक मैं कहूंगा उतना बदलाव मैं भी नहीं हूं हम सोचते हैं लेकिन कितना कर पाते हैं इतना हम नहीं जानते वो तो तभी संभव है ना जबकि ये सोचा और समझा जाए हाँ। कि मैंने मन के भीतर जो कुछ चल रहा है उसको भी हम कर सके तो तो एक्टर, एक्टर के लिए क्या हो जाएगा अभी हाल ही में मैंने प्रोडक्शन किया था मेरा ही लिखा हुआ प्लेयर और मैं रात भर रतन थियाम को रतन थियाम ने बहुत मतलब उसके साथ लड़ाई हुआ है सिर्फ एक उसके लिए बहुत अच्छी तरह से क्लाइमेक्स प्ले आ रहे थे बहुत ही मतलब चल रहे थे अच्छे मैंने सोचा बहुत अच्छा है चलने दो आखिर में आगे ये हुआ कि क्लाइमेक्स पहुंचते पहुँचते मैंने सोचा कि यहाँ तो पूरे विजुअलाइजेशन हो गई ठीक है विजुअल आज तक में तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं इनर आस्पेक्ट इनर क्वालिटी ऑफ द्ले लोग तो देखेंगे वाबा कहेंगे अब वाबा कहेंगे अब ये भी तो हमें पता है ना और देश में भी वाबा कहने वाले बहुत है बहुत अंदर से अंदर भी सोचते हैं उनके लिए मैंने क्या किया क्लाइमैक्स तक तो हमने उठाया प्ले को अरे म्यूजिक इसको चला दिया उसको चला दिया ये करो वो करो एक्टर्स को तो मतलब एक्शन इस तरह से ये क्लाइमैक्स वो तो हम जानते हैं ठीक है वो करने के बाद रात मैंने सोचा इसके बारे में तब मैंने अचानक प्ले को एकदम स्लो कर दिया अच्छा, क्लाइमेक्स अच्छा। पहुंचने से कम से कम समय सम अच्छा। पहले कॉन्टेंट जब क्लाइमेक्स पहुंचता है उसके कुछ मोमेंट पहले मैंने प्ले को एकदम काट दिया एंटी क्लाइमेक्स में और देखना चाह क्या रिएक्शन हुआ है ऑडियंस को एंड और मैं देखना चाहता अब मैं नाटक करता रहा हूँ सिर्फ ऑडियंस के वाह करने के लिए तो भाई अब बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं हम देख रहे हैं मैं भी समझ रहा हूँ मैं भी जानता हूँ मैं जब किमिक इस्तेमाल करता हूँ ये तो विजुअलाइजेश करेगा ही <laughs> मैं भी जानता हूँ लेकिन अपने आप को तो मैं नहीं वो कर सकता ना और कुछ ऑडियंस को मुझे पता है और अपने आप को भी मुझे जब पता है अपने आप को धोखा देना तो बहुत मुश्किल हो जाता है तब जाकर लड़ाई मेरे साथ अपने आप से लड़ाई कई रात चले। उसके बाद मैंने एंटी क्लाइमेक्स और सारे डायलॉग जितने लिखे थे क्लाइमेक्स में, सब काट दिया, मैंने। मैंने दिया। इसका कोई जरूरी ही नहीं अच्छे डायलॉग है अरकायक में अर लिखा है मैंने बहुत रिसर्च करने के लिए चाहिए अब जो चाहिए मुझे करना और स्लो इतना मतलब जैसे कि एक रीदम है तो रीदम करने जा रहे हैं और करने से पहले इन ये स्लो मैंने कर दिया और मैंने देखा जबरदस्त हुआ वो भी अच्छा लग रहा है उसको भी अच्छा लग रहा है हमको ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस को अच्छा लगने में एक बात ही बहुत निर्भर करती है कि बात क्या है और कैसे कही जा रही है बहुत गति से चल करके भी नाटक प्रभावपूर्ण हो सकता है और शायद उसमें कहीं वेरिएशंस भी ले आते रहें। ये कोई एक फॉर्मूला देना तो बड़ा फॉर्मूला तो दे नहीं सकती इस नाटक को मैंने दो ढंग से किया है अच्छा इसी सीन को मतलब नाटक ने इसी सीन को और इसको दिखाया मैंने दो दोंग से एक बार वैसे ही विजुलाइजेशन के तौर से वो वो हाँ। हाँ। वो भी अच्छा। वो भी भी भी ठीक ठीक है है और ये जब बाद में मैंने एक्सपेरिमेंट किया अच्छा लेकिन मुझे बाद वाली जो हाँ। अपना जो वो अपने कलाकार को हाँ। ज्यादा संतोष तब जाकर मैं सोचता हूँ तब जाकर मैं खुश हो जाता हूँ और अपने आप को मतलब एकदम <laughs> एक हाँ। खुश, खुश। मतलब, यही हमारे फूड है और कुछ नहीं अच्छा, और जब एक... नहीं हाँ। तक नहीं करूँपरिमेंटेशन तब तो अच्छा एक बात बताओ किस तरह के मणिपुरी के ट्रेडिशनल चीजों को तुम अपने आधुनिक नाटकों में तुम इनको समझ रहे हो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो देखिए मणिपुर के कितने भी फॉर्म्स हैं उसको मैं उतना नहीं जानता जितना गुरु जानते हैं मैं गुरु मणि मणिपुरी नृत्य के नृत्य के मार्शल आर्ट के सब सबके नैरेटिव स्टाइल ऑफ सिंगिंग एट नट चलम नट संगीतान सब के गुरु के साथ मेरा आना जाना है और उनके साथ और मैं थिएटर में डिवाइसेस ट्रेडिशनल फॉर्म्स इज इट इज मैं नहीं करता एंड एनलेस डिमांड्स जब डिमांड करता है ट्रेडिशनल फॉर्म के मतलब एक्सैक्टली क्योंकि वहां से हट नहीं सकते आप जैसे पूर्व रंग संस्कृत में पूर्व रंग के लिए कुछ चीजें डिमांड करते हैं संस्कृत प्ले में उसको उससे हटाकर आप संस्कृत प्ले नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं होगा संस्कृत प्ले होगा ही नहीं वो अलग प्ले हो जाएगा तो इस तरह से जो कई चीजें हैं एक प्ले में उस, उसके लिए ही मैं इस्तेमाल करता हूँ ट्रेडिशनल थिंग्स और लेकिन मैंने करीब करीब मणिपुरी सारे फॉर्म्स को अपने प्लेज में इस्तेमाल करने की इसलिए कोशिश की कि Because my productions are basically movement-oriented. I love rhythm. I love music very much. I love rhythm, and particularly, everything should be very flexible from voice to body to movement, actually. Even the voice, speech's pattern, speech's pattern. I I have changed a lot. Speech, even speaking, uh, uh, delivering dialogue's pattern. और अपने मतलब एक्शंस के ब्रीडिंग क्वालिटी के हिसाब से और उसके जो बेसिक एटमोसफियर है इन्वायरमेंट के के उसके बिल्डअप करने के लिए जैसे आज आप अगर नाटक देखने आए यहाँ देखेंगे कि अप्रोच मेरा ऐसे भी रहे हैं कि बलराम आता है बलराम चीखता है जोर से ज़बरदस्त और मेरा इमेजिनेशन ये है बलराम एक सुपरनेचुरल पावर है जो कि दिखाया गया है पावर है तो है जो कृष्ण के वो कॉन्ट्रास्ट में आ जाता है वो, कहीं कहीं और उसके वॉइस क्या ये ह्यूमन एक्टर क्या कर सकता है नहीं कुछ नहीं कर सकता मैं तो ये समझता हूँ बलराम जब चिखता होगा पूरे वो का तो कैसे उसको वो कैसे उसको उस क्वालिटी हाँ। को कैसे लाएगा अब एक एक्टर तो नहीं कर सकता वो वो वो वो एक्टर है ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता इसलिए इसमें मणिपुरी नट संकीर्तन के एक वो है मेन जो क्लाइमेक्स में ये लोग कहते हैं मेन जहां वो बहुत सारे एक एक एक एक साथ सिर्फ सिर्फ करता करता है, है। है है है, ही ट्यून ट्यून में अच्छा। तो उस से होता है कि एक है कि आदमी आदमी लगता कर रहा है। लेकिन उसमें पावर सब आदमी के पावर तो हर डायलॉग में हर डायलॉग जब बोलता है बलराम तो मैं इसको जोड़ देता हूं अच्छा, अच्छा। जैसे कि उसने कहा आ, ये इको भी नहीं है। दुर्योधन ही ही पुकार पुकार रहा रहा है। है। दुर्योधन या कोई और अगर पुकार अच्छा। उसका जो है ये इको नहीं, भी नहीं है नहीं। <laughs> उसको बढ़ा रहा है स्पीच को न कुछ नहीं माई इमेजिनेशन इज दिसन ही सो इफ in more uh, particularly to give the supernatural voice, it should नेचुरल In such a point raised by something lifting up the quality lift lift lift से तो नहीं उठेगा हाँ, और ये बिल्कुल मैंने एकदम मणिपुर की चीज है क्योंकि इस तरह का प्रयोग तो और कहीं पर होता हाँ, नहीं अच्छा जैसे कल हम लोगों ने मार्शल आर्ट देखा और हम तब से ये सोच रहे थे एक तो बार बार उसमें वो कसरत कसरत जो कह रहे थे तो हम ये कि ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि ये की आर्ट कहां हो, जाती। कसरत जो है, वो आर्ट कहां हो गई और और तुम क्या अपने नाटकों में इनका इस्तेमाल कुछ कहीं किसी रूप में ये तो हमारे देख करके कल समझ में आया कि यदि हर एक्टर को थोड़ी सी भी इस तरह की बॉडी मूवमेंट की ट्रेनिंग दे दी जाए पहले की जो एक्सरसाइजेज हुई तो उनमें कलाकार इतना फ्लेक्सीबल हो जाएगा कि मंच पर कहीं भी कुछ भी कैसे भी एंट्री लेना हो उठना हो भागना हो बैठना हो तो वो बहुत आसानी से कर सकेगा लड़ाई तो शायद करने की जरूरत बहुत जगह नहीं पड़े जहाँ पड़े वहाँ करे मगर मूवमेंट में भी बहुत सहायता होगी तो ये आर्ट कैसे क्योंकि कल का देख करके हमको ये लगा कि एक्सरसाइजेस तो समझ में आई क्राफ्ट समझ में आया आर्ट नहीं समझ तो ये मार्शल आर्ट किस लेवल पर कहां, कैसे आर्ट आर्ट आर्ट हो जाता है है ये जरा सही बता सकते हैं। है हैं, मैं तो मैं मैं मैं मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा क्योंकि जैसे आपने पूछा कि आप इसको इस्तेमाल इस्तेमाल करते करता इस मार्शल मार्शल को फॉर एक्टर्स। तो अगर कहा जो है बॉडी hmm. के लिए कोई एक्टर के करे तो अच्छा है है दिस इज़ द आउटर लेवल यस यस क्योंकि मार्शल मार्शल आर्ट आर्ट में बहुत सारे चीज़ है. पहले से तो इसका ओरिजिनल थियोरी ही मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर अच्छा जी तो यहां यहाँ कोई आदमी मतलब ठीक है ये तो परफॉर्मेंस लेवल पर हो रहा है यहां सबसे पहले चीज उसको एक मार्शल आर्टिस्ट को जो गेन करना है वो है स्परिचुअल क्वालिटी लाइक ए नो एक्टर यू नो वैन ही सिंग्स अबाउट मोनोमाने जब सोचते हैं तो यहां भी ऐसे हैं कि जब तक उस स्पिरिचुअल डेथ को उसको पता नहीं हो और उसके लिए जब तक कंसंट्रेशन नहीं हो मार्शल आर्ट जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट बनकर रह जाता और और है और परफॉर्मिंग आर्ट और मार्शल आर्ट में फर्क है आई यूटिलाइज मार्शल आर्ट इज द इंस्परेशन ऑफ दिस स्पिरिचुअल क्वालिटी वोट फॉर फ्लैक्सीबिलिटी इन बॉडी एंड माइंड ऑफ द एक्टर क्योंकि अब देखिए अगर लड़ाई भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के मैं ये चाहूंगा मेरे एक्टर वो एक एक मोमेंट को वो जाने अपना स्टेज में एक एक मोमेंट जो है मोमेंट को हजार भाग करके भी उस मोमेंट को अगर वो पकड़ के रहे, कि अब इस मोमेंट पे ये मेरा ये है इस मोमेंट पे इस मोमेंट पे इस मूवमेंट पे तो मार्शल आर्ट में यही है कि अगर एक मोमेंट भी मिस हो, गया। मिस हो गया तो वहां मर जाएगा वो इसके लिए पूरे कंसंट्रेशन, पूरेट्रेशन कंसेंट्रेशन जबरदस्त जस्ट टू कंट्रोल एनर्जी एनर्जी कैसे कंट्रोल करेंगे पावर कैसे कंट्रोल करेंगे देखिए मिसाल तो से देखिए दुनिया में अब तो देखिये दिस इंडियन किंग्स एंड इंडियन रूलर्स और ऑल द रूलर्स इन फ्रॉड बहुत अच्छे पोलिटिशियन बहुत अच्छे राजा महाराजा इमरजित वो सबसे बड़ा अच्छा फाइटर रहा है क्योंकि इसमें वो पावर की गोद के ऊपर मतलब एक जो सुपर नेचुरल पावर है उसके ऊपर भरोसा रख के जिस तरह से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उसको दिया गया है उसके गुरु कलारी पायत में आप जाइए उसमें वहाँ भी आप देखेंगे वहां आप देखेंगे कलारी में नाग देवता यहाँ भी नाग देवता वहाँ देखिए ये क्यों है सिर्फ कि नाग देवता सिर्फ क्रिएटर एक तो क्रिएटर के सिंबलाइज करता है मैदेज के लिए सिर्फ वो ही नहीं है यही एक चीज है जहाँ से हजारों मतलब नैप्स आप ले सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी चीज है उसके एक एक शेप है बड़े जो दस शेप होंगे अच्छा। लेकिन स्नेप का कोई लिमिटेशन नहीं है और वो भी एस्टेटिक, एस्टेटिक के साथ अगर माइकल एंजालो ने अगर पेंटिंग किया है पूरे जमी के ऊपर तो जितना भी किया है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर सांप के मतलब मूवमेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा बढ़कर ये एक तो देखिए स्पीड कहीं कहीं लगता है कि उड़ रहा है और ये तो बहुत स्लो है देखिए पावर जो है एनर्जी कंट्रोल उसके सांप में बहुत जबरदस्त है तो इसके जितने शेप्स वो बनाता है कभी वो ऐसा रहता है यूं करके कभी ये करके कभी वो करके वो रहता है तो हजारों जितने हैं तो उसको लेकर उसी के ऊपर पूरे जो कंसंट्रेशन लगाए रहता है और